आज 12 जुलाई 2018 गुरुवार का दिवस है और हरियाण के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग अद्वैत शिव दर्शन काश्मी शिव दर्शन के अध्ययन के क्रम में अब ईश्वर प्रतिभिज्ञा कारिका का अध्ययन कर रहे हैं और ईश्वर प्रतिपी के कार्यकार जैसा कि हम सब अब तक जानते हैं चार अध्याय में सीमित है ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार तत्व संग्राधिकार और आगम अधिकार तो इन इनमें प्रथम जो ज्ञानाधिकार है जिसमें आठ आहनिक हैं आहनिक एने है जो एक दिन में पढ़ने लायक हालांकि हम एक दिन में नहीं पढ़ पाते उनको हमें पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है लेकिन एक दिन में पढ़ने लायक को एक आहनिक बोलते हैं तो हम प्रथम अध्याय के सातवें आह्निक पर चर्चा कर रहे हैं और इसके बाद एक आहनिक और बचता है तदनंतर हम क्रियाधिकार शुरू कर दें उसके बाद आगम अधिकार और अंत में तत्व संग्रहधिकार इस प्रकार से इसके चार अध्याय हैं इस प्रत्यपिजा कार्य का आचार्य उत्पल देवों की रचना है आचार्य उत्पल्ल देव उच्च कोटि के विद्वान काश्मीर शिव दर्शन के प्रकांड साधक और साथ ही साथ उच्च कोटि के कवि थे उनकी एक प्रसिद्ध रचना शायद हमारे आश्रम में भी उपलब्ध है शिव स्त्रोत्रावली बहुत सुंदर रचना है क्योंकि हमारा संस्कृत का ज्ञान काफ़ी कमज़ोर है इसलिए हम उसका ठीक से आनंद नहीं ले पाते निश्चित रूप से उसका हिंदी अनुवाद भी है उपलब्ध लेकिन उसकी काव्यात्मकता का आनंद लेना हमारे लिए अब आज बहुत कठिन है कभी हम उस पर भी निश्चित चर्चा करेंगे उत्पल देव ने अब से करीब एक वर्षों से ज़्यादा पहले यह रचना लिखी थी और इस रचना में अगर हम ये कहें कि ये सार रूप में क्या है तो ये सार रूप में है कि भगवान क्या है ईश्वर क्या है ईश्वर प्रतिभिज्ञा प्रति बीच्टी का मतलब होता है पहचानना यानी परमेश्वर क्या है इसे जानना यही ईश्वर प्रति है क्योंकि जानना ही हो जाना है परमेश्वर को जानने से ही हम परमेश्वर से एक हो जाते हैं परमेश्वर से अभिन्न हो जाते हैं ये बात न केवल तर्क संगत है समस्त ऋषियों द्वारा मान्य है तुलसीदास जी भी कहते थे कि जाना तो तुम्हें तुम्हें हो जाए आप जो साधक परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर से अभिन्न हो जाता है परमेश्वर की भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न लोगों में और एक ही धर्मों के भिन्न भिन्न समुदायों में अलग अलग अवधारणाएँ परमेश्वर की अवधारणा अधिकतर ऐसी है जिसमें हम परमेश्वर को कहीं ऊपर आसमान में और अपने आप को नीचे कीचड़ में समझते इस द्वैतवादी अवधारणा से हटके, जो हमारी अद्वैत शिवदर्शन की अवधारणा है वो पूर्णतः विज्ञान सम्मत और विश्व के समस्त उच्च स्तरीय बुद्धिजीवियों के द्वारा मान्य अवधारणा कि परमेश्वर क्या है? एक चीज़ बड़ी समझने लायक है इसमें कुछ चीज़ें जो हमारी मूलभूत बात है जिसके हम समय समय पर चर्चा करते हैं कि समस्त विश्व एक इकाई है सारा ब्रह्मांड एक ऐसा बंद डब्बा है इससे बाहर जाना संभव नहीं है क्योंकि इसके बाहर अस्तित्व तो ही नहीं है जहां हम सब एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं इस जुड़ाव में दूरी लाना भी संभव नहीं है क्योंकि दूरी तब लाई जा सकती है जब दो आश्रय हों कि एक आश्रय से हट दूसरे आश्रय में कोई चला जाए दो मकान हो एक मकान छोड़ के कोई दूसरे मकान में चला जाए दो भगवान हों, जो एक भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान के पास चला जाए दो ब्रह्मांड हो जो एक ब्रह्मांड को छोड़ के दूसरे ब्रह्मांड में चला जाए ये असंभव है विज्ञानिकों ने भी कहा है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो एक बंद डब्बे की तरह है। इससे बाहर जाना संभव नहीं और इस डब्बे का नाम ही परमेश्वर है हम परमेश्वर के उदर में रहते हैं परमेश्वर ने अपने आप को इस ब्रह्मांड के रूप में परिवर्तित किया अपने आप को जीवों के रूप में परिवर्तित किया और अपने आप को ही वस्तुओं के रूप में परिवर्तित किया और अपने आप को ही इन सब को रखने के लिए अंतरिक्ष के रूप में भी परिवर्तित किया और अपने आप को भी जीवन चलाने के लिए क्रम बनाने के लिए क्रमबद्धता लाने के लिए समय के रूप में परिवर्तित किया यानी परमेश्वर ने संसार को बनाया पदार्थ बनाया जीव बनाया और अंतरिक्ष और समय बनाए और इन सबको इकट्ठा करने के लिए इन रूपों को कह सकते हैं कि ईंट बनाई लोहा बनाया पत्थर बनाया लेकिन इन सबको एक सीमेंट की ज़रूरत होती है जिनके द्वारा वो आपस में इनको एक कर देते तो उस सीमेंट का नाम है इग्नोरेंस अज्ञान अज्ञान के द्वारा हम सब बंधे हुए ये चीज़ सुनने में थोड़ी सी अजीब सी लगती है अज्ञान और सीमेंट अगर ज्ञान हो तो हम फिर परमेश्वर से अभिन्न हो जाते हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते और जब तक अज्ञान है तब तक हम इस बंधन में हैं तो यही बंधन जो हमको संसार से चिपका के रखता है सीमेंट की तरह उसका नाम है अज्ञान तो ऋषि कहते थे कि परमेश्वर ने परमाणु बनाया ऊर्जा बनाई अंतरिक्ष बनाया समय बनाया और अज्ञान बनाया ये पाँच फंडामेंटल एलिमेंट्स जैसे पदार्थ के पाँच फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इनको हम पंच महाभूत कहते हैं ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के जो पाँच मूल तत्व हैं वह है परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष समय और अज्ञान ये अज्ञान ही सबको बांधे हुए हैं जैसे ही ज्ञान होता है व्यक्ति उस बंधन से मुक्त हो जाता है परमेश्वर में विलीन हो जाता है उसकी ये संसार यात्रा समाप्त हो जाती है और उसकी अपनी जो वैयक्तिकता है इंडिविजुअलिटी है वो समाप्त होकर वैश्विकता बन जाती है यानी वो समष्टि से एक हो जाता है व्यक्ति का उसका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है या व्यक्तिगत तो उसकी पहचान है वो समाप्त हो जाती है और उसकी वैश्विक पहचान परमेश्वर के रूप में स्थापित हो जाती है हम सब परमेश्वर के हिस्से हैं और हम सब जो करते हैं वो परमेश्वर का ही कार्य है तो परमेश्वर हम सब में रहकर कार्य करता है इन सबको समग्र रूप से जितने जीव हैं उन समग्र रूप से जो क्रिया होती है वो परमेश्वर का कार्य है जो समग्र रूप से ज्ञान होता है वो परमेश्वर का ज्ञान है यानी संसार का एक छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव समग्र रूप से जो जानते हैं वो ईश्वर का ज्ञान है जो समग्र रूप से करते हैं जो संसार चलता है आपस में हम अंतर क्रिया करते हैं कभी प्रेम करते हैं कभी झगड़ा करते हैं कभी युद्ध करते हैं कभी प्रतिस्पर्धा करते हैं कभी घृणा करते हैं कभी ईर्षा करते हैं ये सब कुछ परमेश्वर का कार्य है इस कार्य में जब हम कहते हैं कि मेरा कार्य है तो हम कर्मफल के भागी हो जाते हम मजबूर हैं कि हम उसके परिणाम को भोगना पड़ेगा जब हम कहते हैं कि ये मैंने किया तो हमको इस परिणाम को भोगना पड़ता है चाहे वो अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो लेकिन जब हम कहते हैं कि ये हमारे परमेश्वर का काम है माई मास्टर्स जॉब मेरे ईश्वर का मेरे लॉर्ड का मेरे भगवान का काम है ये मेरा काम नहीं है उस समय हम उसके कर्मफल से पूर्णतः मुक्त होते हमारी कर्मफल से मुक्त होना ही अद्वैत आध्यात्म का मूल उद्देश्य क्योंकि कर्म फल से मुक्त होने के बाद ही जब हमारी बैलेंस शीट जुरू हो जाती कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं होता है कि आगे बढ़ाने लायक कुछ भी ना हो तब पुनर्जन्म असंभव है हमारा पुनर्जन्म उस बैलेंस शीट के कारण होता है जो हमने तैयार कर रखी कुछ से लेना है कुछ को देना है कुछ से हिसाब बाकी है और यही ऋणानुबंध कहलाते हैं जब हमने किसी को कुछ दे रखा है तो हमारा उससे अनुबंध है कि वही मुझे वापस देना है तेरे को दे रखा है चाहे वो प्रेम दे रखा हो चाहे घृणा दे रखी हो चाहे एहसान करा हो चाहे पुण्य करा हो या किसी पर अत्याचार करा हो ये सब ऋणानुबंध ऋणानुबंध कहलाते हैं और एक ही चीज़ है जो ऋणानुबंध से मुक्त है वह है मोहब्बत प्रेम जब हम किसी को प्रेम से कुछ भी कहते हैं या उस प्रेम के अनुकूल कुछ करते हैं तो वो ऋणानुबंध से मुक्त कहीं कहीं लोग कहते हैं कि ज्ञान मार्ग शुष्क है प्रेम से दूर है भक्ति में ही प्रेम है ये सोचना हमारा नितान्त उल्टा है ज्ञान मार्ग या जो ज्ञान को प्रश्रय देता है ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को जानना चाहता है उसके प्रेम का दायरा पूर्ण ब्रह्मांड होता है उसके प्रेम के दायरे के बाहर कुछ भी नहीं होता वो समस्त सृष्टि को अपने स्वयं की तरह प्रेम करता है। और यही बात पूर्ण एकता की यूनिटी की वो सिद्ध करता है और उसी के द्वारा वो परमेश्वर से एक हो जाता है उसका अज्ञान जब टूटता है तो वो परमेश्वर से अभिन्न हो जाते हम जो बोलते हैं जो करते हैं हमारी एक सीमा है पांच सीमाएं हैं जो काश्मीर शिवदर्शन बताता है हम इसकी समय समय पर चर्चा भी करते हैं कला विद्या राह काल इन पांच सीमाओं के अंदर रहकर हम वही काम करते हैं जो ईश्वर करते हैं ईश्वर सबसे पहला काम करता है सृष्टि यानी रचना क्रिएशन हम भी करते हैं रोटी बनाते हैं ये भी एक क्रिएशन है कविता लिखते वो भी क्रिएशन है एक रोटी बनाई उसमें की रोटी दुनिया में पहले कभी नहीं बनी थी क्योंकि वो अपने आप में एक यूनिक क्रिएशन है अपने आप में एक अद्वितीय रचना है अगर एक कविता लिखी गई तो दुनिया में ऐसी कविता पहले कभी नहीं लिखी गई थी वो भी क्रिएशन है अद्वितीय रचना है एक कहानी लिखी गई एक बात कही गई एक अविष्कार किया गया एक खोज की गई ये सब चीज़ अपने आप में सिद्ध करते हैं कि ये अद्वितीय रचनाएं हैं तो अद्वितीय होने के कारण ये परमेश्वर के कार्य हैं हम इतना स्पष्टता से देखते हैं कि हमारे आसपास परमेश्वर को कार्य करते देखते हम उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारे आंखों के आगे माया का चश्मा होता है जैसे किसी पड़ोसी ने बहुत अच्छा काम किया तो बजाय उसको परमेश्वर का कार्य समझने के हम ईर्ष्या से भर जाते। इसने ऐसा क्या कर लिया इसको इतना अच्छा काम कैसे मिल गया इसलिए जब हम हृदय के अंदर प्रेम होता है वो प्रेम एक प्रकाश की तरह होता है प्रेम और प्रकाश में कोई भिन्नता नहीं है और बाकी सांसारिक अवधारणाएँ जब हम प्रतिस्पर्धा करते हैं किसी को पछाड़ने की सोचते हैं किसी का अहित करने के सोचते हैं किसी का हड़पने की सोचते हैं या किसी से ईर्ष्या से भर जाते हैं ये सब अंधकार है और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार के लिए कोई जगह नहीं इसलिए हृदय में जब प्रकाश होता है तो वहाँ अपराधी से भी सहानुभूति और प्रेम होता है अपराध से नहीं अपराध से निश्चित ही हम बचना चाहेंगे कि संसार में हम ऐसा काम न करें जो हमको फिर बंधन में डाले। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को इस बंधन में डाल रखा है वो निश्चय ही सहानुभूति के पात्र हैं निश्चय ही वो दिशा दर्शन पाने के अधिकारी हैं निश्चित है वो लोग दया के पात्र हैं उन पर दया सहानुभूति प्रेम करुणा इसकी वर्षा होना जरूरी है तभी वो अपना सत्य अनुभव करके संसार का सत्य अनुभव करके सही राह पर आ सकता कभी कभी हमको लगता है कि घृणा कपात है इसने घृणित कार्य किया है घृणित कार्य किया है ये भी सत्य है वो घृणित कार्य घृणा के काबिल है ये भी सत्य है लेकिन वो व्यक्ति घृणा के काबिल नहीं है ये हमको अपने आप को समझाने में भी बड़ी कठिनाई होती है कि हम कैसे करें उस व्यक्ति से प्यार जिसने गलत काम किया हमको उस गलत काम से घृणा होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए लेकिन उस गलत कार्य करने वाला वो तो शिव है क्योंकि शिव के सिवा कुछ है नहीं वो शिव है जो तो गलत करता है सही करता है ये सब हम भोगतने वालों के कर्मों पर निर्भर करता है हमारे घर कोई अगर आके कोई गलत काम करता है तो वो गलत कार्य हमारे कर्मों का प्रतिफल है लेकिन प्रतिफल देने वाला वाहक तो शिव ही है इसलिए वो व्यक्ति घृणा का पात्र नहीं है इसके आगे अब हम अपनी उन अवधारणाओं की बात करते हैं जो ज्ञानाधिकार की अवधारणाएँ हैं ज्ञानाधिकार में अब तक हम जो आहनि पढ़ चुके हैं उसमें हम ये बता चुके हैं कि जो परमेश्वर है उसकी अवधारणा सबसे मूल है ज्ञान जो ज्ञान प्राप्त कर सके और उस ज्ञान के अनुकूल क्रिया कर सके यानी जो ज्ञान प्राप्त कर सके और उस ज्ञान के अनुकूल क्रिया कर सके जो करने में स्वतंत्र हो और जो अपना विमर्श कर सके ये समस्त गुण और साथ में जो रचना कर सके क्रिएशन कर सके ये गुण परमेश्वर के हैं हर व्यक्ति इस तरह उन समस्त पैरामीटर्स पर फिट बैठ हर व्यक्ति परमेश्वर वो ज्ञान प्राप्त कर सके आप नया व्यक्ति आया उसको हम कार चलाते सिखा सकते उसको हम साइकिल चलाते सिखा सकते उसको लिखना पढ़ना सिखा सकते और वो सीख सकता है उसके बाद उस सीख का वो उपयोग कर सकता है उसके अनुसार वो क्रिया कर सकता है <coughs> और फिर उस क्रिया को करते समय एक स्वतंत्रता उसके पास होती है जैसे कार चलाते आती है कार रखी है चाभी उसके पास है उसको जाना है वो तो स्वतंत्र है मेरे को कार से नहीं जाना बस में जाना है अब क्या करोगे उसकी मर्जी इसी का नाम स्वतंत्रता है यानी आप किसी भी गणितीय विधि से उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि क्या होगा जैसे एक गेंद को आपने ऊपर उछाला तो इतना बल लगा इतना गुरुत्वाकर्षण है इतना हवा का विस्कोसिटी है प्रतिरोध है हमको मालूम है गणित से कि इतनी ऊपर जाएगी ये गेंद और वहां से लौट आएगी और लौटते वक्त इसकी गति इतनी होगी ये हम गणित लगा सकते ये न्यूटन के नियम बड़े आसानी से जड़ पदार्थों पर आरोपित किए जा सकते और इन्हीं नियमों के आधार पर मनुष्य चंद्रमा पे चला गया मंगल ज्ञान मंगल ग्रह तक पहुँच गया और वो बड़ी ठीक ठीक पूर्वानुमान से एकदम सटीक अनुमान लगाया कि इस, इस इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर चंद्र ग्रहण लगेगा ये सारे न्यूटन के नियमों के आधीन क्योंकि जड़ पदार्थों में स्वतंत्रता की कमी होती है लेकिन ये स्वतंत्रता परमेश्वर का गुण है उसको आप बंधनों में निभा सकते आपकी आत्मा को कोई बंधन में नहीं बांध सकता आपके शरीर को बांध सकता है लेकिन आपकी अंतरात्मा को कोई बंधन में नहीं बांध सकता क्योंकि वो समस्त बंधनों से मुक्त है क्यों मुक्त है कि जितने बंधन हैं वो भी mm -hmm. उसी से निकले हैं यानी कोई रस्सी अपने आप को नहीं बांध सकती समस्त बंधन परमेश्वर से ही निकले क्योंकि परमेश्वर के सिवा और कोई स्रोत नहीं है समस्त सृष्टि का स्रोत एक परमेश्वर है और वो परमेश्वर उसको हमको देखना है कहाँ है तो कभी भी किसी मूर्ति में आसमान में या तीर्थ में नहीं है वो परमेश्वर अगर है तो आप सबके भीतर हम अगर अपना अंतर चिंतन करें इंटोवर्ट हों अंतर यात्रा करें तब तो हमको समझ में आएगा जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलते बोलते चिंतन करें कि ये शब्द कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? एक टकसाल की तरह एक एक शब्द बाहर उछल उछल के आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है इसका रचयिता कौन है इसी चिंतन से हम उस रचनाकार तक पहुँच हैं कि अगर हमारे शब्द मुंह से निकल रहे हैं और एक के बाद एक निकल रहे हैं अगर हम चलते हैं तो हमारे पैर एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाते हैं कुछ बाधा आने पर एकाएक रुक जाते हैं यह क्या कम चमत्कार है ये भी परमेश्वर का स्वातंत्र है परमेश्वर का कार्य है इसलिए हमने अब तक जो पढ़ा था कि परमेश्वर क्रिया करता है ज्ञान प्राप्त करता है साथ ही साथ वो करने में स्वतंत्र है और वो विमर्श करता है जो अपने आप को तोलता है जानता है खुद मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकूँ जो परमेश्वर के भीतर है वही परमेश्वर के बाहर है अब हमारे पास एक और अब आज कहने की बात कि हम भीतर बाहर के अवधारणा से बड़े व्यथित होते हैं हम समझ नहीं पाते भीतर किसको बोलते हैं बाहर किसको कभी हम बोलते परमेश्वर के भीतर हम हैं कभी हम बोलते हैं हमारे भीतर परमेश्वर है हम बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारे भीतर परमेश्वर है कि हम परमेश्वर के भीतर हैं ये मान के चलो कि ये पूरा ब्रह्मांड एक डब्बे जैसा है या एक मकान जैसा है जिसका बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं है लेकिन इस मकान के अंदर बीच में दीवार है उसमें एक दरवाजा लगा है एक कमरे में अगर दो लोग बैठे हैं वो तीसरा आता है तो हम उसके पे कहां से आया बाहर से आया अब वो वापस चला जाता है तो कहाँ गया वो बाहर चला गया दूसरे कमरे में भी चार लोग बैठे हैं वो बोले कहाँ से आया बाहर से आ रहा है कहाँ चला गया बाहर चला गया जाने का एक ही रास्ता है कभी इस कमरे में कभी उस कमरे में जब इस कमरे में से उस कमरे में जाते हैं तो इस कमरे वाले को लगता है कि वो बाहर चला गया उस कमरे वाले को लगता है कि भीतर आ गया और यही इससे उलट दूसरे कमरे वालों को लगता है ये भीतर आ गया या बाहर चला गया वास्तव में हम सब न भीतर जाते हैं न बाहर आते हैं न परमेश्वर भीतर है ना हम परमेश्वर के भीतर हैं हमारे भीतर परमेश्वर है ये भी सत्य है और हम परमेश्वर के भीतर हैं ये भी सत्य है क्योंकि ये दोनों सापेक्षी का अवधारणा हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हम कभी भी परमेश्वर को बाहर या भीतर में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिविजुअल इंडिविजल है इसका टुकड़े नहीं किया जा सकता परमेश्वर को टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता वो एक है एक यूनिट है बड़ी मज़ेदार बात यह है कि पिछले सौ साल पहले जो विज्ञान विकसित हुआ उसमें जो क्वांटम भौतिकी विकसित हुई उसमें दो विचारधाराएं प्रबलता से सामने एक विचारधारा थी कि ये ब्रह्मांड सतत सतत है ना कंटिन्यूस जैसे तेल की धार की तरह जिसके बीच में व्यवधान नहीं, नहीं है नहीं है ये लहर की तरह है सतत इसको उन्होंने नाम दिया था व्यव थ्योरी कि ये लहर की तरह सतत है दूसरा एक विचार जो विज्ञानिकों को और जिसके प्रमाण भी उनके पास थे कि ये ब्रह्मांड अत्यंत छोटे छोटे कणों से बना है जो आपस में जुड़कर ब्रह्मांड बने हैं और उन कणों को और तोड़ना संभव नहीं उसका नाम उन्होंने रखा क्वांटा वो ऊर्जा के भी क्वांटा हैं प्रकाश के भी क्वांटा हैं और हर चीज़ के एक क्वांटा हैं जो सबसे छोटी से छोटी रचना है ब्रह्मांड की यानी इस तरह कह सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है यानी एक दानेदार संरचना है जहां उन छोटे छोटे दानों से पूरा ब्रह्मांड बने और वो छोटे से छोटे जो टुकड़े हैं जो जिनके हम सीधे सीधे उनका ज्ञान प्राप्त करना भी संभव हुई उनका जब हम उनको देखने जाते हैं तो उनको देखने से ही उनके गुण पैदा हो जाते हैं ये बड़ी अजीब सी बात हो जाती है हम कह रहे हैं इस अंधेरे में भी कोई लाल कपड़ा है तो लाल ही रहेगा लेकिन ये हमारा अनुमान है वैज्ञानिक सिर्फ प्रमाण मानते हैं बड़ी मज़ेदार बात यह है, है कि करीब 1200 सौ बरस पहले उत्पल देव जी ने जो बात कही वो आज का विज्ञान उसी भाषा में बात करता है इसका एक उदाहरण देखिए एक बीज आपने देखा है बीज को बोते आपने देखा है अंकुर को कुकते आपने देखा है उसको पेड़ में तब्दील होते आपने देखा है उस पेड़ पर फल लगते आपने देखा है आपकी अवधारणा है कि एक बीज से अंकुर अंकुर से पौधा पौधे से पेड़ पेड़ से फल इस तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से ये सब एक बीज से पैदा होता है कहते थे ये मात्र अनुमान है बीज भी आपकी चेतना में है और फल भी आपकी चेतना में है पेड़ भी आपकी चेतना में है और पेड़ पेड़ है बीज बीज है पौधा पौधा है या रंग है ये इनमें आपस में जो संबंध है जो इनका सीमेंटिंग मटेरियल है जो आपस में जोड़ता है वो मात्र आपकी चेतना है ये बात शुद्ध तार्किक जो बुद्धि से नवाजे गए लोग हैं जिनके परमेश्वर ने जिनको तार्किक बुद्धि दी है उनको तो समझ में आ गई सब लोगों को समझ पाना इसके लिए कठिन था क्योंकि हम एक कंटिन्यूस विश्व की बात करते हैं कि बीज से वृक्ष तक वृक्ष से पुष्प तक पुष्प से फल तक एक सतत प्रक्रिया है उत्पल देव कहते थे ये मात्र अनुमान है बीज भी आपकी चेतना में है फल भी आपकी चेतना में वृक्ष भी आपकी चेतना में है और आपकी चेतना से ही ये जन्म लेता है आज विज्ञान भी यही कहता है और प्रबलता से कहता है और प्रमाण सहित कहता है कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो देखते हो या छूते हो या सूंघते हो या उस पर प्रकाश डालते हो तो आप उसमें गुण पैदा करते तब तो उसका आविर्भाव होता है तब तो वो पैदा होता है जब आप उसका परसेप्शन नहीं करते जब उसका अनुभव नहीं करते उस समय उसका कोई अस्तित्व नहीं होता यानी समस्त ब्रह्मांड का अस्तित्व आपके भीतर है और आपका संसार आप बनाते हो ये बातें सामान्य बुद्धि से हमको बहुत मुश्किल से समझ में आती है ऐसा लगता है कि शायद फिजूल की बातें की जा रही है लेकिन फिजूल की बातें है नहीं हैं आप हम सब जब एक यूनिट हैं तो हमको अलग अलग दिखाई देते हैं ये कुर्सी दिखाई दे रही है एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रही है एक माइक दिखाई दे रही है तो इनमें क्या है जो इनको जोड़ता है क्या है जो इनको यूनिटी देता है क्या है जिसमें परमेश्वर इसका चैप्टर का नाम ही है परमेश्वर का एकत्व यानी यूनिटी ऑफ लॉर्ड इन सब में क्या कुछ कॉमन है जो इनको जोड़ता है आप एक सोने चांदी की दुकान पर जाइए वहाँ पर खूब सारे गहने रखें कोई मंगलसूत्र है कोई चूड़ी है कोई नाक का काटा है कोई कान के झुमके हैं अलग अलग अलग अलग, -अलग। स्वर्ण के आभूषण हैं अगर हम कहें कि क्या है कॉमन फैक्टर सामान्य चीज़ क्या है जो सब में है तो आप आसानी से जवाब दे दोगे सोना सोना ही है जो सब में है रूप में कुछ भी नहीं है क्योंकि रूप तो आज हम बदल देंगे उसको कान का निकाल के उसको पांव का बना देंगे क्योंकि स्वर्ण तो वही रहेगा रूप बदल जाएगा बड़े आसानी से जवाब देते हैं यही बात संसार की समस्त वस्तुओं में है कि इसमें सब में मूलतः चैतन्य है और वही हमारी अंतिम पहचान है और वही है जिससे आप निकले हो वही है जिससे मैं पैदा हुआ हूँ वही है जिससे ये टेबल ये कुर्सी ये अंतरिक्ष ये समय ये आकाश सब पैदा हुआ इसलिए हम सब में एक चीज कॉमन है वो है चैतन्य हम सब में वो चैतन्य है जो हर वस्तु में है हर समय में है और अंतरिक्ष के हर कोने में है ये जो उत्पल देव जी की रचना थी ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारी का अनिश्वरवादियों के तर्कों के खंडन में लिखी गई थी कुछ लोग थे जो ये मानते थे कि ईश्वर नाम की कोई अवधारणा नहीं आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है लेकिन उत्पल देव जी ने इतने अच्छे तर्कों से सारी बातें सिद्ध की कि आत्मा की अवधारणा के बगैर आप छोटे से छोटे काम भी नहीं कर सकते आप किसी चीज़ को देखते हो फिर आप उसका बाद में स्मरण करते हो फिर जब आप उसके अनुकूल कोई दूसरी चीज़ देखते हो फिर दोनों चीज़ की तुलना करते हो उन उसमें आप सोचते हो पहली बात गलत थी दूसरी बात सही है किसी गलत बात का खंडन करते हो फिर आप उनसे कोई निष्कर्ष निकालते हो फिर उसके बाद में उसके अनुकूल को रचना करते हो बड़ी आसानी सी बात हम सुन रहे हैं कल हमने देखा एक साइकिल दूसरी बार देखी क्या रहे गियर वाली साइकिल आ गई हमने दोनों की तुलना करी दोनों में फर्क देखा और उसने अपने दिमाग में वैज्ञानिक ने और बनाया कि नहीं हम आगे ऐसी साइकिल बना सकते हैं जिसमें और भी सुविधा हो ये उसकी रचनात्मकता हुई तो ये तीन बातें जो भूत वर्तमान और भविष्य को तीनों को एक साथ ले चलती है अगर हमारा मन जो क्षणिक है जैसा अविज्ञानवादी कहते हैं जो लोग विज्ञानवादी कहते हैं जो लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर नहीं वो मानते हैं कि ये स्फुल्लिंग है मन के जो छोटे छोटे घटनाओं को ग्रहण करता है, तो वो स्फुल्लिंग तो आके चला गया तो हमारे तीनों कालों का एक साथ तुलना करना कैसे संभव होगा ये तभी संभव है जब एक आत्मा की अवधारणा को हम स्वीकार करें कि अगर आत्मा है जो उस समय भी थी याने ज्ञाता आत्मा यानी ज्ञाता आत्मा यानी परमेश्वर यह तब भी थी जब हमने एक अनुभव लिया था तब भी है जब हम आज दूसरा अनुभव ले रहे हैं और दोनों की तुलना करना और उसके अनुसार कोई नई रचना करना ये सिर्फ आत्मा का ही काम हो सकता है अगर एक मन जिसने भूतकाल में कोई चीज़ देखी थी वो चला गया वर्तमान में हम दूसरी चीज़ देख रहे हैं अब हम पुरानी चीज़ की तुलना कैसे करेंगे क्योंकि वो मन तो चला गया क्योंकि जड़ वस्तुएं अपने आप में जड़े हैं। वो एक दूसरे से अंतर क्रिया नहीं कर सकती हम चेतन हैं इसलिए हम उन अंतर क्रियाओं को अंजाम दे सकते उन अंतर क्रियाओं को कर सकते आप एक कुर्सी को दूसरी कुर्सी के पास रखो वो कोई आपस में बात नहीं करेंगे न वो अपने आप को प्रकट करेंगे लेकिन एक चेतन आएगा तो वो उसमें सफाई कर सकता है उसका रंग पेंट कर सकता है उसको उपयोग कर सकता है और दो कुर्सियों को आमने सामने लगा सकता है उसकी अंतर क्रिया करवा सकता है इसलिए चेतन ही ये तो छोटे छोटे उदाहरण है लेकिन पूरे ब्रह्मांड को एक जोड़ने वाला चैतन्य है और उसी के समझ उसी की समझ हमको हमारे ढेर सारे बंधनों से मुक्त कर सकते हमारे बंधन होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हमारी धारणाएं हैं जो हमने हजारों साल के कई जन्मों में एकत्रित करी वो धारणाएं हमारी बंधन हैं और उन धारणाओं से मुक्त तो हुए बगैर हम परमेश्वर का एहसास कभी भी नहीं पा पाते जब हम कहते हैं कि हम ऐसे हैं हम शुद्ध हैं हम बड़े हैं हम पढ़े लिखे हैं हम उच्च कुल के हैं ये शिवशास्त्र कहते हैं कि ये पाश अष्टपाश कहे जाते हैं जिनके कारण हम परमेश्वर के एहसास से दूर कर दिए जाते हैं। जब हम इन पाशों से मुक्त होते हैं एक हमारी उच्चता की ग्रंथि होती कि हम लोगों से बड़े हैं हिंदता की ग्रंथि होती कहीं हम लज्जा से कि हम इन लोगों से कैसे बात करें लज्जा आती कहीं हमको अपने जन्म पर गर्व होता है कि हम किस कुल में पैदा हुए या हमारे धन पर गर्व होता है कि हमारे पास ये है कभी हमको किसी पर घृणा होती है कि पापी है ये सभी पाश और इन पाशों के कारण हम परमेश्वर के एहसास से दूर कर दिए जाते हैं तो इन पाशों से मुक्त हुए बगैर भगवान का अनुभव कर पाना असंभव है जब हम कहते हैं हर व्यक्ति का एक बचपन से या जन्म से किसी एक धर्म से रिश्ता होता है। उस धर्म से रिश्ता हमारा चुना हुआ नहीं होता ये हमारी मजबूरी होती है। अगर हम हिंदू धर्म में पैदा पे पे हुआ तो हम अपने आप को हिंदू कहते हैं गर्व तो उस चीज़ पर करें जो हमारी इस जीवन में अपने कृति से हमने प्राप्त की हम उस चीज़ पर क्यों गर्व करते हैं जो हमको नैसर्गिक रूप से मिली हम उस चीज़ पर निगाह करें कि आज हम आज हिंदू धर्म में पैदा हो गए अगर हम किसी और धर्म में पैदा होते तो हम उसके हिमायती बन जाते किसी तीसरे धर्म में पैदा होते तो हम उसके हिमायती बन जाते ये किसी धर्म में पैदा या किसी धर्म विशेष में पैदा हो जाना क्या ये हमारा चुना हुआ था कि हमने चुन के तय किया कि हम इस धर्म के जैसे वोट देते हैं हम ऐसा कोई हमने चुन के तय किया कि हम इस धर्म में पैदा हो जाएंगे उस धर्म में पैदा होना तो एक संयोग था सत्य तो यह है कि इस किसी भी जगह पैदा होने के बाद हम को अपने दिमाग की खिड़कियां खोलना चाहिए और धर्म की सीमित अवधारणा के बाहर आना जरूरी है ये बात कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में बड़ी स्पष्टता कही कि सर्वधर्म परित्यज है माँ में कम शरण रच सभी धर्मों की सीमाओं के बाहर आकर तुम मात्र मेरी शरण में आ जाओ मेरे से मतलब क्या है मेरी या न चैतन्य की परमेश्वर जो बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी सीमा के बिना किसी धर्म की सीमा के जो सर्वोच्च सत्ता है उसकी शरण में आ जाओ जब तुम फुल कमिटमेंट से पूरी प्रतिबद्धता से परमेश्वर का परमेश्वर की खोज करते हो पूरी प्रतिबद्धता से परमेश्वर को समझने का प्रयास करते हो तो समस्त बंधन टूट जाते और इसीलिए उपनिषद भी कहते हैं कि नय आत्मा बलिने न मेघया न बहुना श्रुते य में वेश वृणते ते न लभ्य यशेष आत्मा विवृणते तनुश्चय यानी यह आत्मा न तो बल से प्राप्त होते न ये बुद्धि से प्राप्त होते न इंटेलिजेंस से प्राप्त होते न बहुत ज़्यादा प्रवचन सुनने से प्राप्त होते और बलिहीन को तो प्राप्त होती ही नहीं इसके साहस की जरूरत है नए आत्मा बलिहीन लभ्य क्योंकि साहस हमको उन सीमाओं के बाहर आने में बड़ा साहस चाहिए क्योंकि जिन सीमाओं में हम हैं हमको बड़ा सुरक्षित महसूस होता है हमारे आसपास वही लोग हैं जो झुंड बना के हमारे साथ घूमेंगे फिरेंगे इस झुंड के बाहर हम अगर खड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है हम असुरक्षित हैं क्योंकि हमको डर लगता है कि इस झुंड के बाहर हमारी सुरक्षा को खतरा है इसलिए साहस के बगैर परमेश्वर का अनुभव नहीं होता और उस साहस के लिए आध्यात्म को उसके मूल तत्वों को समझना जरूरी होता है कि परमेश्वर क्या है और परमेश्वर की अवधारणा क्या है हम एक ज्ञाता के रूप में परमेश्वर हमारे भीतर है और समस्त ज्ञाता के रूप में परमेश्वर समस्त जीवों के भीतर और समस्त जीवों के भीतर जो परमेश्वर है वो एक है उसको हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दें जो ब्रह्मांड का एक ज्ञाता है और ब्रह्मांड का एक करता है अगर ऐसा न होता तो ब्रह्मांड के समस्त कार्य बेतरतीब हो जाते किसी भी नियम को पालन नहीं करते किसी भी व्यवस्था को इनकार कर देते हम अपवाद रूप से अव्यवस्था देखते हैं लेकिन एक रूल की तरह एक नियम की तरह व्यवस्था को देखते मनुष्य के संतान मनुष्य होती है दिन के बाद रात आती है बरसात के बाद में ठंड का मौसम आता है और ये व्यवस्थाओं की कोई गिनती नहीं इतनी अगणित गिनतियाँ हम बता सकते हैं और हम जो कारण और कार्य इन दो के बारे में फिर उन धारणाओं से ग्रस्त हैं जो हमारे कॉमन सेंस में या हमारे सामान्य ज्ञान में भर दी गई है कि अग्नि से धुआं निकलता है पानी से आग बुझती है बादल से बरसात होती है सचमुच में बादल बादल हैं बरसात बरसात है अग्नि अग्नि है धुआं धुआं है ये सब कुछ चैतन्य से निकलता है कोई एक दूसरे से नहीं निकलता सब कुछ चैतन्य से निकला है परमेश्वर के चेतना में सब कुछ जिस वक्त बीज है तो फल भी उसके साथ ही है और वृक्ष भी उसी के साथ है चैतन्य में पूरा ब्रह्मांड है उसको ब्रह्मांड क्रिएशन करने के लिए क्रम की जरूरत नहीं है ये सबसे अंतिम हमारा जो आज का मैसेज है कि जो क्रिया करने के लिए हमको क्रमबद्धता महसूस होती है कि जब बीज बोएंगे तभी तो अंकुर उगेगा तभी तो वृक्ष पैदा होगा तभी तो फल लगेंगे ऐसा उल्टा थोड़ी हो जाएगा ये हमारे समय के अंदर जो हमारा मन व्यवस्थित रूप से विकसित हुआ है उसकी वजह से ब्रह्म है क्योंकि हम समय के अधीन हैं समय के बंधन में बंधे हुए हैं परमेश्वर को हम अक्रम या विक्रम कहते हैं, या महाकाल कहते हैं क्योंकि वो समय के बंधन से मुक्त महाकाल का मतलब होता है काल का स्वामी इसलिए वो आम की गुटली को बोने के बाद आम के पेड़ के बड़े होने का इंतजार करना उसकी मजबूरी नहीं है काल के बंधन में तो हम हैं लेकिन वो काल के बंधन से मुक्त है उसकी चेतना में तो आम का पूरा वृक्ष और आम भी उसी समय साथ ही साथ हाजिर है उसकी चेतना में तो बचपन भी है उसकी चेतना में तो बुढ़ापा भी है और उसी की चेतना में एक साथ तीनों काल हैं जो होने वाला है जो हो चुका है और जो हो रहा है ये हमारी भाषा है जो समय को दर्शाती है और इस बात को विज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि समय एक निरपेक्ष अवधारणा नहीं है एक एब्सोलिट कॉन्सेप्ट नहीं है समय एक मानसिक धारणा है इसके पार जाया जा सकता है, और योगी उसके पार जाते हैं आपके कहते फलाना योगी एक हज़ार साल तक जिया जी नहीं उसकी ज़िंदगी तो वही सत्तर अस्सी साल की थी लेकिन उसने समय को रोक दिया था उसके लिए समय उसके लिए रोक सकता है क्योंकि वो समय के पार जा सकता है जब वो समय के पार चला जाता है तो समय उसके लिए उस पर अपना अधिकार करना बंद कर देता समय उस पर कोई प्रभाव डालना बंद कर देता और यही कारण है कि वो समय को मात दे सकता वही काम जो वर्षों बाद होने वाला है एक योगी उसको तुरंत कर सकता है, क्योंकि वो काल को पार कर जाते तो आज हमारी ज्ञानाधिकार की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली बार ज्ञानाधिकार की कुछ और सूत्रों पर चर्चा होगी तदनंतर आठवां अंतिमानिक उसके बाद आप जैसे कि जानते हैं हम गुरु पूर्णिमा पर्व 26 जुलाई गुरुवार संध्या पाँच बजे से मनाएंगे जिसमें सर्वप्रथम गुरुपादु का पूजन होगा आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने सपरिवार यहाँ पर आएँ अपने परिवार को जरूर लाएं क्योंकि वो हर बार कार्यक्रम में चाहे ना आ आए लेकिन आप कहाँ जाते हैं क्या करते हैं किस आश्रम से जुड़े हैं उनको अधिकार है जानने का उनको आप सब जरूर लेके आएँ तो पाँच बजे गुरुबादु का पूजन होगी छः बजे से सात बजे के बीच में हम ये शिव दर्शन से संबंधित जो मूल बू ग्रंथ है शिव सूत्र उसका परिचय देंगे और उसके बाद में आश्रम से जुड़े साधक सब अपने अपने अनुभव बताएंगे और तदंतर भोजन प्रसादी लेकर सबको घर जाना है तो गुरु पूर्णिमा पर्व चूंकि 27 को आ रहा है लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण होने से हम इस पर्व को एक दिन पूर्व गुरु पूर्णिमा पर्व की पूर्व संध्या के रूप में मना रहे हैं आप सबका सहयोग अपेक्षित है कि आप सब अवश्य पधारें guru narayan narayan narayan guru narayan narayan guru narayan narayan guru narayan narayan narayan guru narayan narayan narayan guru narayan narayan narayan narayan narayan narayan narayan narayan guru narayan narayan narayan narayan narayan narayan narayan guru narayan